ये सबसे पहले बताया गया है ग्रस्तम, ग्रस्तम ग्रस्तम का ये आपके सामने स्पष्ट किया गया था, ग्रस्तम उसको कहते हैं मुंह में कुछ पकड़ के रखा हो पकड़ कुछ नहीं है लेकिन ऐसा लगता है उस बोली को सुन करके उसके उच्चारण को सुनकर के कि क्या इसने मुंह में कुछ कुछ पकड़ के रखा है कुछ पकड़ करके बोल रहा है जैसे छोटे बच्चे होते हैं कोई चॉकलेट या कोई ऐसी चीज खाने पीने की चीज मुंह में रखते हैं फिर वो बोलते हैं तो उनका जो उच्चारण आता है वो एक अजीब सा अलग सा होता है स्वाभाविक नहीं होता ये तो यह है ग्रस्तम तो बोली या उच्चारण ऐसा हो जिससे वो ग्रस्तम उच्चारणम ना सिया वो उच्चारण ग्रस्तम वाला नहीं होना चाहिए ये परंपराए दूसरा दोष ग्रस्तम, निरस्तम। निरस्तम, ग्रस्तम निरस्तम में तो ग्रस्तमेव करके बोला जा है और निरस्तम में निरस्थमं फेक जा मनो किं किसी वस्तु को ग्रहणोज मुहे लेना तु जैसे कि वस्तु मुहे लेके उदोकना पदोना इस तरह का उच्चारण नहीं करना जिससे सुनने वालों को अच्छा ना लगे यह है निरस्तम का अर्थ अविलंबितम अविलंबितम का अर्थ यहां पर किया है जिसका उच्चारण पृथक पृथक करना चाहिए उसको वर्णांतर में मिला के बोलना जिस पद को पूरे पद के रूप में बोलना है उस पद को दूसरे पद के अक्षर के साथ मिला करके नहीं बोलना पहले वाले पद को पद का मतलब एक शब्दों का हो पांच अक्षरों का हो या दो अक्षरों का हो एक पद है उस पद को दूसरे पद के अक्षर के साथ मिलाकर इस पद को पूरा लिया दूसरे पद के एक दो अक्षरों को लेकर मिला करके बोलना ऐसा नहीं करना चाहिए छोटे बच्चे जब प्रारंभ में पढ़ते हैं उनको एक एक अक्षरों को जोड़ करके बुलवाते हैं तो अज्ञानता के कारण न जानने के कारण अभी वो जानकारी पूरी ना होने के कारण से वो दूसरे पद के शब्द को पहले पद के साथ मिला करके बोलते हैं जैसे बच्चे ना जानने का कारण बोलते हैं लेकिन बड़े लोग जानकर के भी असावधानी से अथवा ध्यान ना देने करते इस तरह यदि बोलते हैं उसको कहते हैं अविलंबितम अगली बात कहिए निरहतम निरहतम का मतलब यहां पर जैसे किसी को धक्का दे रहे हो उस तरह का नहीं बोलना है और कृतम स्पष्ट है अंबू कहते हैं पानी को पानी मुंह में भर करके अगर बोले तो वो एक अलग ही प्रकार का होता है किसी वस्तु को मुंह में पकड़ करके बोलना एक अलग प्रकार है अजीब है और पानी मुंह में मुंह में पानी भर करके अगर बोलते हैं वो भी उससे भी और अजीब प्रकार का होता है तो मुंह में पानी भर करके जैसे बोलते हैं उस तरह का बोली उस तरह का उच्चारण नहीं होना चाहिए ध्मात्म अगली बात करिए ध्मात्म ध्वान ध्वान होता है जैसे एक अभी आपने देखा हो आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं में तो पहले नगरों में भी गाँव में भी जब सर्दी का मौसम आता है उस समय रजाइयों को निकालते हम घरों में से जैसे आजकल निकाल रहे तो नए नई नई रजाइया भी बनती हैं तो जो उसके अंदर कॉटन जो होता है उसको वो करते हैं उसको पहले खोलते हैं उसको तो इकट्ठा होता है उसको एक यंत्र के माध्यम से उसको खोलते हैं बाजारों में जब ये करते हैं तो वो रुई जो है सूक्ष्म जो अंश है उनके पूरे बाजार में इधर उधर फैलते हैं वायु में तहरते हैं धूल धूल जैसा लगता है एक प्रकार से तो मानतम जैसे रुई को धुनना रुई को जैसे धुनता है वो यानी उसको पृथक पृथक करता है तो उस समय जो आवाज आती है जो शब्द होता है वैसा शब्द करता हुआ अगर कोई बोलता है तो वो अच्छा नहीं है एक और बात कहिए लोहार की भाटी लोहार की भाटी पहले आ, आज से आ, ये समझ लीजिएगा आप चालीस साल पहले पैतीस साल पहले गाँव में लोहार जो काम करता था किसी आ, यंत्र को बनाता था चाहे वो आ, कुदाल हो या कोई घड़ासा हो लोहे के छोटे छोटे औजार जो बना था था तो वो हवा अग्नि को गरम करने के लिए वो एक ढूंकनी जैसी होती है उसमें से वो हवा पास करता था उसमें उसको चलाता था, था तो वो एक अलग प्रकार की आवाज आती थी उसमें तो जैसे लोहा भाकी के समान लोहार की जो घाटी होती है उसकी जो आवाज होती है उस तरह की आवाज करते हुए अगर कोई बोलता है वो भी है. ये मातम का अर्थ किया अगला है विकम्पित विकम्पितम कंपन कंपनम जाने कुच्चारण काप्ता वा जै बोल रहा है व्यक्ति कोका उच्चारण अलग अजीब सा उच्चारण आजाता अलग प्रकार का कंपन से युक्त होकर के भी उच्चारण करना अच्छा नहीं है उसमें भी दोष है ये बात कही जा रही संदम संदष्ट कहते हैं दांतों में किसी वस्तु को हम जैसे काटते हैं दांतों से काटते हैं दांत पीसते हुए जब व्यक्ति बोलता है कभी कभी क्रोध में गुस्से में या चिड़ाने के लिए मनोरंजन के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं क्रोध से भी करते हैं चिड़ाने के लिए भी करते हैं मनोरंजन के लिए भी करते हैं बच्चों को मनोरंजन कराने के लिए किसी ना किसी कारण से दांतों को पीस करके जब व्यक्ति बोलता है तो वो जो उच्चारण आता है वो एक अलग ही प्रकार का उच्चारण होता है ऐसा उच्चारण नहीं होना चाहिए यह है संद आगी बात कही क्रित्रितम का मतलब सीधा नहीं चलते कूद कूद करके चलते लंबा लंबांग लंब लंब लंब लगा करके वो चलते हैं जैसे हिरण कूद के चलते हैं वैसे ऊपर नीचे ध्वनि से बोलना ऊपर नीचे ध्वनि से ऊपर नीचे ध्वनि का मतलब यह है अगर अरस्व है तो उसको दीर्घ बोल रहा है व्यक्ति और दीर्घ है तो उसको अरस्व बोल रहा है यदि वो प्लुत है तो उस प्लुत को वो गिर गिर करके बोला है अथवा उस प्लुत को भी वो अरस्व बोल रहा है ऊपर नीचे करके बोलना यानी बद लगता है जब व्यक्ति जहां आ, जिस वर्ग को जैसा बोलना चाहे वैसा ना बोलकर तो ऊपर नीचे करता है यानी किसी को लंबा नहीं करना उसको लंबा कर देता है किसी को सामान्य रखना है उसको लंबा करता है जिसको लंबा करना है उसको सामान्य करता है जैसे गाने वालों में बेसुर जब गाते हैं तो ऊपर नीचे होता है उसकी वाणी उसका उच्चारण उसका स्वर तो यह है एनीक्रितम यदि मैं ऐसा बोलूं ये जो बोला जा रहा है ये ऊपर नीचे हो रहा है एक तो बेसुरा तो है ही लेकिन और किसी वर्णों को बहुत ऊंचा उठा दिया किसी को बीच में रखा किसी को बहुत नीचे गिरा दिया तो ये ऊपर नीचे ऐसा जो है ना जिसे किरण कूद कूद करके चल रहा हो ऐसे वर्णों को हम कुदवा रहे हैं प्रकार से यह है एणी क्रितम का अभिप्राय अर्धकम अर्धकम अर्धम कहते हैं आधा और अर्धा आधा है जिस वर्ण में उसको अर्धकम कहते हैं यानी जिसको पूरा बोलना चाहिए उसको आधा बोल दिया उस वर्ण को पूर्ण उच्चारण करना चाहिए उसको आधा बोल दिया जैसे संस्कृत में जब व्यक्ति उच्चारण करता है तो मकार मा वर्ण मकार का मतलब मा वर्ण तो कूड़ा है तो उसको हलंत बोलता है और कोई हलंत है यानी आधा है तो उसको कूड़ा बोल देता है कई बार आप संस्कृत पढ़ते समय ऐसे करते रहे हैं और आपको संकेत किया जाता देखिए आप हलंक बोल रहे हैं या अकारांत बोल रहे हैं पूरा वर्ण बोल रहे हैं आधा बोल रहे हैं आधे वर्ण पूरा बोल देते हैं और पूरे वर्ण को आधा बोल देते हैं जैसे मैं कहूं रामात तो रामात है वो तकार जो है आधा है तो उसको पूरा बोलते रामात ऐसा बोल देते परमा परमा शब्द है परमा परमा और परमा को परम बोल दिया माँ पूरा है तो उसको आधा बोल दिया तो अर्धकम का अभिप्राय है अक्षर को आधा करके बोलना पूरा ना बोलना ये भी दोष कहलाता है जितने समय में जिस वर्ण का उच्चारण करना चाहिए उसके आधे समय में बोलना और यह भी एक होता है यानी दीर्घ को जितना काल देना चाहिए दीर्घ को जितना समय देना चाहिए उतने समय में न बोलना उसको कहते हैं उसको भी कहते हैं अर्धतम जैसे उदाहरण अब पंजाब में जाएंगे तो गिर को अरसु जैसा उच्चारण करते हैं यानी मात्रा दुग्ना काल लगना चाहिए उस वर्ण को बोलने में तो वो आधे काल में बोल देते हैं जैसे जालंधर पंजाब में जालंधर को जालंधर नहीं बोलेंगे जलंधर कहेंगे आप में से कोई पंजाबी हो तो और अच्छी तरह इस बात को समझ सकते हैं हो क्या है इसमें कोई दिक्कत नहीं है जालंदर को, जालंदर को कर देंगे। जलन्धर जलन्धर केगे दीर्घो अरस्व अरस्व दुग्ना कालानकाले जाधे काल लगाना उसमें काल, काल मे बोला जा रहा वो उसको में उसको बडा आ मन कोलरे लेकी छोटा ये अभिप्राय अर्धकम का अभिप्राय अगला दोष वाला द्रुतम द्रुतम का मतलब है शीघ्रता से बोलना जल्दी जल्दी बोलना ऐसा लगता है जैसे कि एक्सप्रेस की तरह बोल रहा है व्यक्ति पैसेंजर की तरह नहीं बोल रहा है बहुत तेजी से बोल रहा है तीव्रता से बोलना यह है द्रुतम और विकीर्णम विकीर्णन का मतलब है बिखर जाना विकीर्ण करना यानी बिखरना शब्दों को बिखार करके व्यक्ति बोलता है जैसे आ, दो पदों को मिलाना है तो दो पदों को मिला नहीं रहा है उसको बिखार करके बोल रहा है अलग हो गए बिखर गए दोनों राज पुरुष राज पुरुष समस्त पद है एक पद है राज पुरुष एक साथ बोलना है राजा को और पुरुष को ये समस्त पद है राज पुरुष तो राजा पुरुष ऐसा अगर अलग अलग करते हैं तो ये हो गया विकीरण अलग नहीं कर सकते अगर आपको अलग करना है तो फिर असमस्त पद होगा और असमस्त पद में फिर राज ऐसा नहीं होगा राज्य पुरुष ऐसा होगा राज्य श्रेष्ठ विभक्ति का एक वचन पुरुष विभक्ति का एक वचन जब आप अलग अलग बोलेंगे तो राज्य पुरुष ऐसा होगा और मिलाकर के बोलना है तो राज पुरुष पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम तो यहां पुरुष उत्तमा ऐसा नहीं कह सकते करके, तो करके नहीं बोलना तो बिखेरी बोलना बिखरा बिखरा बोकिखरा बोले वाक्यो वाक्ये बोला जाता जि सेण्टेन्टेन्से कूपे बोला जाना चे वैसे न बोलि इधरीया वाक्यो य विकीर्णम शब्द से कहा है तो ये सारे दोष यहां पर स्पष्ट किए हैं ग्रस्तम निरस्तम अविलंबितरहृतम अंबूकृतम ध्मातम विकंपितम सं आर्धकम द्रुतम विकीर्णम ये कितने हो गए हैं तेर दोष यो च सा बा तेर तेर शब्द है तेर गुरु बा तेर दोष में तो और भी बहुत सारे दोष बताए हैं पर यहां पर शिक्षा में इतने दोष बताए हैं आगे बढ़ते हैं महा एक यहां पर श्लोक दिया है अतो अन्य व्यंजन दोषाहश शमां भूत पलाश पलाश इतिमा भूत मंच को मंजक इतिमा ये व्यंजनों में दोष बताएंगे अतो अन्य व्यंजन दोष अतः और अन्य भिन्न व्यंजन दोषाह व्यंजन के दोष व्यंजन का मतलब हल कैसे दोष हैं उदाहरण दिया श एक अक्षर को मैंने श बोला एक अक्षर को श बोला ये भी गलत है श शे भी गलत है अथवा पूरा ही शा, शा, ऐसा बोलिए शे भी दोष है तो श शा, शालवी शकार को तालवी बोलना तालू से जिसको जिसका उच्चारण होता है उसको तालु से ही बोलना है मुर्घा से नहीं बोलना है लु कि कहते हैं, मूर्धा किसको कहते हैं, आगे जब का आएगा तो आपके सामने हो हो है है, क्या? है। निरस्तम, कि प्रसङ्गकम्पितम् एनीकृतम् अर्धकम् द्रुतम् की 13 आ रहे हैं ऐसा कैसे व्यस्तम निरस्तम अविलंबितम निरहतम अविलंबितरहतम अंबूकृतम ध्माकितम संकृतम अर्धकम द्रुतम विकीर्णम जितने बार मैं गिनना उतने बार 13 आ रहे हैं आप आप कहां से बोल बोल रहे हैं एक, और, दस, द्वारा, द्वारा। देख बोल रहे हैं एक, दो, तीन, चार, नौ, दस, अच्छा हिंदी हिंदी में में देखकर के तो कोई अोले हिन्दी छूटग ले निरस्थमो निरस्तम्बित निरहत अम्बूकृतं ज्ञातं विकम्पितं सन्दष्टम् एनीकृतम् अर्धकं द्रुतं वितीर्णम् इति करोति ग्रस्तं निरस्तम् अविलम्बितम् निरहतम अंबूकृतम ध्मातम विकम्पितम अच्छा ठीक है बारह ही है वो मेरी मैं उंगलियों में बारह को 13 बना दिया ठीक है आपकी बात बिल्कुल ठीक मैं गलत हूं मैं उंगलियों में जो गिन रहा था वो आ, चार उंगलियों में तेरह बना दिया मैंने गलत में मेरी गलती है ठीक है जी बारा ही है ठीक बात हाँ जी अन्यंजन दोषा कुछ और व्यंजन के दोष बताए हैं शे तालवी शकार है इसको मूर्धन्य नहीं बोलना शकार को शकार नहीं बोलना शश दोनों शकार हैं उसको केवल पाठ के रूप में दिखाया है उसको श शसा नहीं बोलना कलाश कलाश ये ढाक पेर को कहते हैं धाक और कलाश का अर्थ पत्र भी होते हैं पत्ते किसी भी पत्ते को पलाश कह सकते हैं परंतु पलाश का अर्थ धाक भी होता है धाक वृक्ष धाक के तीन पात आपने प्रसिद्ध है सुना होगा धाक जिसकी संविधा बनाई जाती है बहुत अच्छा माना जाता है धाप जिसके पत्ते जो है ना बहुत बड़े बड़े होते हैं और साउथ में दक्षिण में वो भोजन बनाने के पत्ते बनाते होते जैसे केरल में केले के पत्ते के ऊपर खाते हैं ऐसे कर्नाटक में आंध्रा में तेलंगाना में और कुछ अंश में महाराष्ट्र में के जो पत्ते हैं, उसका प्लेट् बनाते हैं। खाने के लिए। बनाते, थे। आज भी बनाते, लेकिन बनाते। पहले में थी थी तो आन बे पे शाद्या पत् ऊपते आ जगन् जो कुछ स्थनो में केले के पत्तों पर खाते हैं तो ऐसे के पत्तों पर खाते हैं उसका बनाते पतो गा पट बना देते हैं, और भी पत्तों के बनाते हैं लेकिन अधिक धाके पत्तों के बनाते हैं कोई एक ढाके होता है कलाश और पत्तों को भी किसी भी पत्ते को पलाश भी कह सकते तो उस वहां शकार है तालवे शकार है उसको मूर्धन्य शकार नहीं बोलना चाहिए फिर कहा मंच एक शब्द आया मंच मंचक मंजको मंचको मंजक इति मामूल मंचक मंचक में चकार मंचक चकार के स्थान में जकार का उच्चारण नहीं होना चाहिए और मंच का किसको कहते हैं एक मंच मचान को भी कहते है मंच और भी कोई अर्थ होगा तो मैं भी देख रहा हूँ बताता हूँ एक तो मचान होता है जो गावों में खेतों के ऊपर बना देते जैसे बाजरा बोया बाजरा के ऊपर एक ऊंचाई पर बाजरा के बीच में खेत के बीच में एक मचान बनाते थे वहां पर बैठ करके चिड़ियों को पक्षियों को उड़ा देते ताकि वो अनाज ना खाए और भी कोई अर्थ हो सकता है इसका चको तो पता नहीं लग रहा है हाँ मंच मंचक पलंग के अर्थ दिया वैसे शैया बिस्तर और मंचक जो होता है वो मचान जिसको आप कहते हैं और दूसरा एक बिस्तर भी दिया पलंग अर्थ भी दिया वेदी को भी कहते हैं मंच का मंचक में चकार के स्थान में जकार का उच्चारण नहीं करना तो ये श्लोक के रूप में इसको दिया है पर है व्यंजनों के लिए अतः अता का मतलब अतः अन्य अतः का मतलब इससे जो अभी पहले दोष बताए थे स्वरों के दोष बताए वहां पर विशेषकर और यहां पर अतः इससे अन्य दूसरे व्यंजन दोषाह व्यंजन के दोष भी है शिमा भूत श शह इसके स्थान में शा मूत ना बोले पलाश पलाश इति ऐसा मां ना बोले शकार के स्थान में शकार ना बोले और मंचक मंच इति मां इति मतलब, मतलब ऐसा माँ भूत मा का मतलब नहीं भूत बोले जक, के स्थान में जकार ना बोले शकार के स्थान में शकार ना बोले इतना ही इस श्लोक का अभिप्राय है अब अंत में उपसंहार के रूप में इस भूमिका को लेकर के स्पष्ट किया जा रहा है इस ग्रंथ में कितने प्रकरण है इस शिक्षा शास्त्र में कितने प्रकार के प्रकरण है प्रकरण समझते हैं आप अलग अलग प्रकरण अलग अलग विषयों को लेकर के एक विभाग बना जाता है प्रकरण का मतलब यहां विभाग तो इस शिक्षा शास्त्र में कितने विभाग कितने प्रकरण है एक प्रश्न किया छोटा सा तो उसका समाधान उत्तर के रूप में श्लोक के रूप में दिया है स्थान मिदम करण मिदम द्विधा एशो स्थानं अनिल वृत्ति प्रक्रम एशो अथनाभित श्लोक के रूप में प्रकरणों को समझाए यहां पर स्थान मिदम स्थान मदम यह स्थान अर्थात् आमुक वर्ण का यह स्थान कि वर्ण का स्थान यह वर्ण कि स्थान से अलग अलग स्थाने अलग अलग स्थानो अलग वर्णी स्थान सी वर्ण न बोले जाते तु अलग अलग अलग वर्ण बोले जाते तु प्रकरण विभाग बना दिया शिक्षाशास्त्र मेका स्थानम् प्रकरणम् इधम स्थाना यह स्थान प्रकरण है एक फिर कहा कर्णम इदम इधम करणम प्रकरणम यह कर्ण प्रकरण है करन कहते हैं साधन को साधन को यहां पर करण शब्द से स्पष्ट किया है मैं जाता हूं कैसे जाता हूं पांव से जाता हूं साइकिल से जाता हूं रिक्शा से जाता हूं बस से तो अलग अलग साधनों से जाता हूं जाना हो रहा है जा अल अल को जा ऐसे वर्ण बोले जा रहे हैं लेकिन जाे बोले जाने वाले वर्णों के साधन करण अलग अलग तो दूसरा प्रकरण बाय करणमिदम् साधन प्रकरण तीसरी बात कहिए प्रयत्न एषा द्विधा प्रयत्न एषा द्विधा द्विधा प्रयत्न प्रयत्न दो प्रकार का है द्विधा का मतलब दो प्रकार एषह प्रयत्न ये जो प्रयत्न है वह प्रयत्न दो प्रकार का है यानी जिस वर्ण का उच्चारण हम करते हैं उस वर्ण के उच्चारण में प्रयत्न प्रयत्न का मतलब हमारा बल हमारी शक्ति हमारा सामर्थ्य अलग अलग, अलग वर्ण के लिए अलग अलग लग लगता है अलग अलग सामर्थ्य लगता है अलग अलग शक्तियां लगती एक ही प्रकार की शक्ति सभी वर्णों के लिए नहीं लगती तो वह जो प्रयत्न है वो प्रयत्न एक अलग प्रकरण है और उस प्रयत्न के दो भेद किए हैं इसमें कहा प्रयत्न ऐसा ऐसा प्रयत्न यह जो प्रयत्न है द्विधा दो प्रकार से दो प्रकार से कैसे एक कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न ये दो प्रकार के प्रयत्न हैं जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण को आप लीजिएगा उस वर्ण का या तो आभ्यंतर प्रयत्न होगा या बाह्य प्रयत्न होगा प्रयत्न ये दो ही प्रकार के अब आभ्यंतर प्रयत्न को समझ लीजिए किसको आभ्यंतर कहते हैं और किसको बाह्य कहते हैं आभ्यंतर का मतलब अंदर और बाह्य कहता है बाहर अंदर का प्रयत्न और बाहर का प्रयत्न अब यहां वर्णों के उच्चारण में अंदर का प्रयत्न क्या होता है और बाहर का प्रयत्न क्या होता है यह समझ लीजिए जो मुख है हमारा जो हमारा मुख है इस मुख के अंदर जो प्रयत्न होंगे उसको कहेंगे आभ्यंतर प्रयत्न मुख के अंदर जो भी प्रयत्न होगा वो प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाएगा और मुख से बाहर का जो प्रयत्न है उसको कहते हैं बाह्य प्रयत्न और मुख से बाहर जो प्रकार आप कह सकते हैं मुख से बाहर का मतलब जो हमारा मुख है उसके बाहर मतलब बाहर जो स्पेस है खाली जगह वो ले सकते हैं पर वहां पर तो कोई प्रयत्न नहीं होता है कोई प्रयत्न नहीं होता है तो फिर वो बाह्य क्या है गले के नीचे का जो है गले के नीचे जो होगा यानी गले के अंदर यानी मुख में और मुख के नीचे उतर जाए शरीर के अंदर गले के नीचे का भाग है हमारा लंग्स है छाती है हमारा फेस तक नादी तक नादी से लेकर के कंठ के नीचे नीचे तक या कंठ तक आप ले सकते हैं यह है बाह्य प्रयत्न मुख की अपेक्षा यह बाहर है आप कहेंगे बाढ़ कैसे तो अंदर है किसके अंदर मुख के अंदर है क्योंकि प्रयत्न तो मुख में हो रहा है मुख मुख्य स्थान है इसलिए वो मुख मुख के अंदर प्रयत्न है और वो मुख के अंदर तो है नहीं है मुख के अंदर नहीं है इस रूप में वो बाह्य है बाह्य का मतलब शरीर से बाहर नहीं ऐसा समझ लीजिएगा बाकी आपको आगे जब प्रयत्न समझेंगे उस प्रकरण में आभ्यंतर प्रयत्न को लेकर के बाह्य प्रयत्न को लेकर के जब आप समझेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा मोटे तौर पर इतना ही समझ लीजिएगा मुख मुख में होने वाले प्रयत्न को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं मुख से बाहर यानी कंठ के नीचे नीचे नागि तक होने वाले प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं यह दो, दो प्रकरण हो गया तो आप देख लीजिएगा स्थान एक करण दो प्रयत्न दो प्रकार का प्रयत्न है तो चार हो गए। प्रयत्न एक आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न ये दो और स्थान और करण ये चार रोग हैं कुल फिर कह अन स्थान पीड़यती ये एक पांचवा प्रकरण हो गया अनिलनम पीड़यती यहां तक अनिल स्थान पीड़यती यह पांचवां प्रयत्न है यानी पांचवां प्रकरण है अनिल अनिल कहते हैं वायु अनिल स्थानम पीड़े थी वायु का मतलब बाहर स्थित वायु नहीं यहां पर यहां वायु है हमारे शरीर के अंदर जो स्थित वायु है इसको आप यह कह सकते हैं वर्ण को उत्पन्न करने वाली वायु वर्ण को उत्पन्न करने वाली जो वायु है उसको यहां पर अनिल शब्द से कहा है और जो वर्णोत्पादक वायु है वर्ण को उत्पन्न करने वाली जो वायु है वो स्थानम स्थान को जो पहला प्रकरण है स्थान उस स्थान को पीड़ रहती आघात करती है वो वायु जो है उस स्थान को आघात करती है यानी उसको चोट पहुंचाती है एक प्रकार से यानी उसको उसमें आ, उस वायु से धक्का दे करके या वहां पर उस स्थान को स्पर्श करा करके वर्ण को प्रकट करने वाली वायु होती है तो अगिल स्थानम पीड़यती हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है वो उदान नामक प्राण है वो उदान नामक प्राण जो है वो स्थान में आकर के उस स्थान में उसको आघात करके वर्णों को उत्पन्न करती है ये पांचवा प्रकरण है अनिल स्थानम पीड़ती आभ्यंतर जो शरीर के अंदर जो वायु है या उदान नामक प्राण है वह स्थान में जाकर के स्थान को पीड़ित करती है तो इसी को पांचवा प्रकरण के रूप में प्रस्तुत किया है कि वो उदान नामक प्राण शरीर के अंदर स्थित वायु जो है किस प्रकार से उस, उस स्थान में जाकर के किस प्रकार वो पीड़ित करती है कैसे कैसे आघात पहुंचाती है उसका आघात किस किस प्रकार का होता है इस विषय को लेकर के एक प्रकरण प्रारंभ किया है उसका नाम है अनिलह स्थान पीड़यती इत प्रकरण ऐसा प्रकरण छिधा प्रकरण है छिधा प्रकरण का नाम दिया वृत्तिकार वृत्तिकार नामक प्रकरण वृत्तिकार नामक प्रकरण वृत्तिकार वृत्ति का मतलब व्याख्या कार का मतलब है करने वाले व्याख्या करने वाले शिक्षा शास्त्र की व्याख्या करने वाले हम लोग नहीं जो पहले ऋषि हुए हैं अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग शिक्षाएं बनाई पहले अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग शिक्षाएं बनाई जैसे चार वेद हैं चारों वेदों के अलग अलग व्याकरण वेद संबंधी व्याकरण अलग होता है तो उसमें उन्होंने अलग अलग व्याख्या किए अलग उनके अलग अपनी परिभाषाएं हैं तो अलग अलग वृत्तिकार इन वर्णों के अलग अलग व्याख्याएं किए तो वृत्तिकार ऐसा व्याख्याता वृत्तिकार मतलब व्याख्याता था जो व्याख्या करने वाले हैं वर्णों की व्याख्या करने वाले जो शास्त्रकार हैं उन लोगों ने कैसे इन वर्णों के बारे में व्याख्या की है उस बात को लेकर के एक प्रसंग चलाया है उसको वृत्तिकार नामक प्रकरण कहते हैं सातवा प्रकरण है प्रक्रम प्रक्रम इति सप्तम सप्तम प्रकरण यह सप्तम प्रकरण ऐसा कह सकते हैं क्रमा प्रक्रमा कहते क्रम प्रकर्षेण क्रमा प्रक्रमा क्रम का मतलब है वर्णों का क्रम किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण होना चाहिए उसका अपना एक विशिष्ट क्रम है अवर्ण है इवर्ण है उवर्ण है यानी अकार इकार उकार रिकार रिकार एक ओकार ईकार औकार ककार खकार ऐसे इन वर्णों का अपना एक क्रम है तो इस क्रम को लेकर के भी एक प्रसंग चलाया है उसको प्रक्रम नामक प्रकरण कहते हैं अथा नाभि तलाक और अंत में कहा नाभि तलाक नाभि तलाक नामक एक प्रकरण है क्योंकि जैसे ही वर्णोच्चारण करने की हमारी इच्छा होती है आपने प्रारंभ में श्लोक को पढ़ा था यह श्लोक है आत्मा बुद्धिया समित्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मना कायाग्नि महंती स प्रेरयी मारुतम मारुतुरसी चरण मंदम जनती स्वरम आकाशवायु प्रभव शरीरा समुच्चरण वक्त मुकती नादा बहुत सारे श्लोक आपने पढ़े थे पीछे तो ये जो वर्णों को बोलने की जो स्थिति है वो स्टार्ट प्रारंभ जो होता है वो प्रारंभ नाभि से प्रारंभ होता है नादी तलाक नाभि कहते हैं नाभि जो हम जानते हैं नादी तलाक का मतलब नाभि प्रदेश से प्रारंभ होता है वर्णों वर्ण को बोलने की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो नाभि से प्रारंभ होती है तो नादी तलाक नामक एक प्रकरण बनाया कैसे वहां से वायु ऊपर उठता है फिर कैसे लंग्स में पहुंचता है फिर वहां से कैसे स्वयंत्र में आता है फिर वहां से कैसे हमारे मुख में आता है कैसे स्थानों को प्राप्त होता है इस विषय को लेकर के एक प्रसंग प्रारंभ किया है उसको कहते हैं नादी तलाक प्रकरणम तो इस प्रकार से आठ प्रकरण है इस शिक्षा शास्त्र में स्थानम इदम इदम तो ये सर्वनाम है स्थानम एक प्रकरणम दो प्रयत्न दो प्रकार का प्रयत्न है तो बाह्य प्रयत्न भ्यंतर प्रयत्न चार लोग हैं और अनिल स्थानम पीड़य पांच वृत्तिकार छे, प्रक्रम सात और नादित ये आठ ये आठ प्रकरण है इस शिक्षा शास्त्र किसी कुछ पूछना है अभी तक जो हुआ है इस संदर्भ में जी Uh, स्वामी की uh, इसमें जो uh, हिंदी में व्याख्या है इसमें लिखा है नाभी के अधोभाग से वायु का उत्थान नाभी तलाक जी जी जी नाभी के नाभी के अधोभा का भाग से क्या था आपका अधोभाग का मतलब बेस जो नादी जहाँ है वहां से नादी नादी जहां है वहां से थोड़ा नीचे आप जाएंगे वहां से प्रारंभ होता है वो जैसे घड़ा है घड़े का तला तला है ना वै घड़े का, का तला मा नागी तला अगे हम अथ प्रथमं प्रकरणम् पला प्रकरण प्रारम्भ हो रहा है। अथ प्रथम प्रकरणम पहला प्रकरण पहला प्रकरण है स्थान स्थान को लेकर के प्रथम प्रकरण प्रारंभ किया जा रहा है आपने से अभी तक जो हुआ है इसमें कितने लोगों ने कुछ याद किया हो अक्षरम नक्षरम विद्या ऐसा जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से लेकर के किसी ने कुछ याद किया है कि अगर याद करते हैं तो अगर याद नहीं भी किया हो तो उसको बार बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाए याद करने की दो प्रक्रियाएं याद रखिएगा एक प्रक्रिया है बैठ करके समय निकाल करके आ, उसको रखना जैसे बच्चे लोग रखते हैं वो तो शायद आप ना कर नहीं करते हैं अगर कोई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है आ, अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो उसकी एक दूसरी प्रक्रिया ये है जितना पाठ हुआ उसको रोज दोड़ाइएगा मतलब मूल मूल जैसे श्लोक हैं श्लोकों को पढ़ते जाइए एक बार जितने श्लोक हैं और जितने सूत्र आएंगे उनको एक बार देख करके पढ़िए रोज पढ़िएगा जिसको हम कहते सूत्र पाठ करना या श्लोक पाठ करना जैसे कुछ लोग गीता का पाठ करते हैं बस लोगों को पढ़ते जाते बस पढ़ते जाइए देख करके पढ़ते जाए अपने आप याद हो जाएंगे पर रोज करना है बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इस देख करके पढ़ने में और बहुत लाभ मिलेगा आपको देखना बस रोज पढ़िएगा अभी तक जितना आपने पढ़ा है पांच मिनट में हो जाएगा पांच मिनट और रोज जब आप करेंगे वो पांच मिनट में होगा वो पांच के चार हो जाएंगे चार के तीन हो जाएंगे यानी इतनी शीघ्रता से आप उसमें से गुजर जाएंगे बस एक बार ऐसा नजर मारा बस हो गया ऐसा हो जाएगा आगे चलकर और पूरी शिक्षा को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा मुश्किल से पंद्रह मिनट लगेगा पर इसको रोज देखकर क्या पढ़िएगा तो अपने आप याद हो जाएंगे आइए प्रथम प्रकरण अ कुह विसर्जनीया कंठ्या स्थान को बताया जा रहा है स्थान प्रकरण को लेकर के बताया जा रहा है तो सबसे प्रारंभ में कहा जाए असर्जनीया कंठ्या यह सूत्र है याद रखना अब सूत्रार्थ करना सीखिएगा सूत्रार्थ कैसा है यहां पर अकुह विसर्जनीया कंठ्या बहुत सरल सूत्र है अब इस सूत्र को देखते हुए आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसा है आ से अवर्ण को लिया जा रहा है अकार आ से अवर्ण को लिया है अकार जनी यहां पर देखेंगे ना बहुवचन में देखिएगा विसर्जनी समस्त पद है अकुह विसर्जनी पूरा यहां तक निया तक पूरा समस्त पद है और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और कंठ्या यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और इसमें जो समास किया है वह सरल है थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा अवर्ण है के आगे विसर्ग लगाएंगे ना अह ऐसा हो जाएगा प्रथमा विभक्ति अलग करेंगे तो अह विसर्ग लगाएंगे जैसे राम भरत ऐसे ये अवर्ण है एक शब्द है इस प्रकार से तो इसके आगे विसर्ग लगाए तो अह ऐसा बन जाएगा फिर कु, कु के आगे विसर्ग लगाए कु फिर हकार के आगे विसर्ग लगाए अह विसर्जनीय पकड़ में आ रहा होगा अह कुहु अह विसर्जनीय उस विसर्ग को अगर आप शकार जोड़ देंगे चकार जैसे अह च कुहु च हिसर्जनीय च, च तो चकार के कारण से विसर्ग को शकार हो जाता है तो अस् हष्ट विसर्जनीय अकुह विसर्जनीया ये द्वंद समास है इतरेतर योग द्वंद समास है देखिए समासों को समझना बहुत सरल है मैंने पहले भी आपको बताया था फिर बताता हूं देखिएगा जब द्वंद्व समास प्रकार का होता है एक समाहार होता है एक इतर इतर होता है समाहार का मतलब समझ लीजिएगा वहां नपुंसक लिंग में होता है और एक में ही होता है अंत में जाकर के एक हो पहुंचा है भले दो तीन चार शब्द मिलकर के बना हुआ वो समस्त पद और अंत में नपुंसक लिंग होता है एक में होता है उसको समाहार द्वंद समार में प्राय नपुंसक लिंग एक ही होता है प्राय कोई रहर में कोई इक्का दुक्का ऐसा होता है जहां समाहार होता हुआ भी वह एक नहीं होता है वो आपको आगे स्पष्ट आ जाएगा लग जाएगा तो समाहार में एक वचन नकुंसकलिंग एक एकवचन होता है जहां नकुंसकलिंग एक वचन हो सम लेना आंख मिच करके समाहार द्वंद्व है और जहां द्विवचन होता है या बहुवचन होता है वो भी द्वंद्व समास है लेकिन इतर इतर योग द्वंद्व समास है द्वंद्व समाज समास में मुख्य दो भेदे हैं समाहार द्वंद और इतरे तर इतरे तर योग द्वंद्व जैसे राम लक्ष्मणश्च रामश्च लक्ष्मणश्च राण यह द्विवचन में तो समझ लेना यह इतरे तरयोग्वंद समास है बहुवचन में तो भी इतरे तरयोग्वन्द्व समास है फिर तत्पुरुष समास आपको पता लगता है तत्पुरुष समास में उत्तरपद प्रधान होता है राज्य पुरुष राज पुरुष राजा का पुरुष तो तत्पुरुष समास अलग अलग बहुत प्रकार है तत्पुरुष के लेकिन तत्पुरुष समास भी पता लग जाएगा आपको जैसे मैं बोलूं देवदत्त गृहम देवदत्त गृहम यह समस्त पदार्थ है समस्त पद है तो देवदत्त से गृहम देवदत्त गृहम देवदत्त से गृहम देवदत्त गृहम तो तत्पुरुष है ये और कौन सा तत्पुरुष है तो ष्ठी तत्पुरुष है कोई पंचमी तत्पुरुष होता है कोई तृतीय तत्पुरुष होता है कोई द्वितीय तत्पुरुष होता है कोई सप्तमी तत्पुरुष होता है ऐसा और चौथा समास है बहुवरी समास बहुवरी समास में अन्य पदार पदार्थ प्रधान होता है यानी जिन पदों का समास होता है उन पदों से अतिरिक्त अलग उसका अर्थ होता है से अभी पीछे आया था न विद्यते अंतरम ये शाम न विद्यते अंतरम ये शाम ते वर्णा अनंतरा वर्णा यह अनंतरा हल अनंतरा ये अन्य पदार्थ को कहता है यानी हल को कहता है न विद्यते अंतरम येशम जिन ये अक्षरों के बीच में अंतर नहीं है अंतर का उन्हें नवदान जिन वर्णों के बीच में कोई व्यवधान नहीं है उसको अनंतरा कहते हैं तो ये बहुरी समास है अनंतरा शब्द में बहुरी समास है। ना विद्यते अंतरम ये शाम ऐसा आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तो अब यहां पर देखिए अकुह विसर्जनीया बहुचन में कौन सा समास है राजेश इतर इतर आ, इतरे तरह द्वंद इतरे तरह में विवचन या बहुवचन होता है और एक नाम तो होता है तो समझ लेना सम्हार द्वंद होगा और नपुंसक लिंग में ही होगा एक वचन में होगा तो अपूह विसर्जनीया ये इतरे तरह है और कंख्या ये बहुवचन में है पर यहां समास नहीं है लेकिन कंख से बोले जाने वाले बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन है तो अर्थ आप, आप कर लीजिएगा कार है अवर्ण और कु से कवर्ग पीछे आपने पढ़ा है ना वर्णमाला में वर्णमाला को अच्छी तरह याद रखना है वहां वर्णमाला अगर याद रहेगी आपको तो आगे बहुत सरलता होगी कु का मतलब कवर्ग पूरे कवर्ग पांचों अक्षर है कवर्ग में तो अवर्ण और कवर्ग फिर हकार विसर्जनीय इतने सारे अक्षर, अक्षर कंठिया कंठ से बोले जाते हैं सो so, अवर्ण कवर्गो अकारो विसर्गस्थ कंठदेशिया अगर संस्कृत में स्कर्प करें तो इस तरह कर सकते हैं आप अपने आप स्कार कर सकते अवर्ण कवर्ग हकार विसर्गस्थवासर्जनीय विसर बोलिएगा विसर भी बोल सकते विसर्ग भी बोल सकते तो गहा, हकार विसर्ग विसर से बोले जाते हैं अब कंठिया जो है कंठ कंठ्य कंठे भव कंठिया कंठ में होने वाले कंठे भवा कंठिया कंठे भवा कंठिया कंठ कंथ से कंठ में होने वाले गले में होने वाले मुख में होने वाले इतने सारे वर्ण ये मुख से यानी कंठ से बोले जाते मुख से नहीं कंठ से बोले जाते जो अवर्ण का उच्चार हो, उच्चारण होता है चाहे वो अरस वो चाहे दीर्घ हो चाहे कंठ से बोला जाता है कवर के पांचों अक्षर कंठ से बोले जाते हैं अ अ आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ ख, तो ये सब कंठ से बोले जाते हैं, इसको कंठी कहते हैं हो रहा है जी ओम जी अतर अकार से प्लुत आवा अः अके तो हो रहा है, प्लुत जो है विवृत होता है ओ ऐसा ऐसा नहीं नहीं बोल सकते, आप पर नहीं होता याद रखना महोदय यादनो दीर्घ क्ल नीते नहीं, नहीं, नहीं हकारस्य न अकार अवर्ण अवर्णस्य उत्पदति अवर्णस्य अवर्णस्य जब आप बोलेंगे तो समृद्ध होता है तो समृद्ध होता है तो जो आपने पूछा था ना संवार किसको कहते हैं समृद्ध कहो संवार कहो एक ही बात होती है तो वो जो समृद्ध है उसको गले को थोड़ा सुकड़ करके बोलते अ और जब गील बोलते थे आ और क्लुद बोलते आ जैसे मैं बोलू राजेश एक तो ये है और राजेशा में आप अन्तर पकडना राजेश मै समृद्ध बोल ह नहीं बोलना, राजेशा को खोल करके बोलेंगे, तो कर आएगा, और आप कण्ठ को जब सकुड सुख बोलेङ्गे विवृत आये विवृत नोलतार ओं बोते समय पकडमे कण्ठो है बा हो रहा है या खुल् है पकडमे उदा बोलेगे क्लुत बोलते समय दीर्घ बोलते समय आको ध्यान देना आन्तरिक ध्यान देन देंगे तो आपको आन्तरिक ध्यान देगे तु पकं आ कण्ठ बन्धसा हो रहा है या खुल रहा है तो पकड़ में आएगा पकडे आ अद्य रने वी बाते से है यहा शिक्षाशास्त्र यथा प्रारम्भया स्थानप्रकरणी आगे चे कण्ठ हो समझ लेना कण्ठ क्या होता है? कंठीय का मतलब है कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कंठे भव कंठिय और बहुवचन में कंठ्या तो कंठ में होने वाले अक्षरों को कंठीय कहते हैं मैं कहूंगा ये खा क्या है तो आप तुरंत बोले कंठ खा का स्थान क्या है तो कंठीय ऐसा आपको बोलना है मैं ये पूछू आपसे क्लुत क्लुत आकार का स्थान कौन सा है तो कंठिय ऐसा आपको बोलना है हिसका कौन सा स्थान है तो आप बोलेंगे कंठिल कवर का पांचवा अक्षर है ये इसका स्थान कौन सा है तो आप बोलेंगे कंठिल तो कंख बोलते ही आपके सामने आपके दिमाग में यानी आपके मस्तक पर अवर्ण कवर्ग हकार और विसर्जनी ये चारों विभाग आपके सामने आने चाहिए ओ हलम ओम जी, जी। के साथ साथ गो पाञ्चवा अक्षर जा बोलते हैं, जरूर के साथ साथ है पञ्चवा अक्षर जण्ठ कासा ना है है कण्ठ नास बोला गुँग? आगे वो समझ में आ जाएगा? जो का जो अक्षर के अंतिम उनका दूसरा उसका स्थान है, उसका स्थान अलग है, नासिका इसलिए इसको पाचवा अक्षरं को नासिक भी नासिका से बोले जाते हैं नासे जाते अलि के बो रं में का बोलने में बताएंगे। किसी किसी वर्ण का जो विकल्प है ना वो विकल्प भी बताएंगे ऑप्शन ऑप्शन भी बताएंगे किसी किसी वर्ण का जैसे अवर्ण है अवर्ण का कंठ स्थान तो बताए यहाँ पर लेकिन आ, आगे चलकर करके भी होते सभी स्थान है अकार सभी स्थानों से बोला जाता है ऐसे एक विकल्प बताया ऐसे हकार का भी विकल्प बता बताएंगे किसी किसी का विकल्प है सबके विकल्प नहीं वो आगे आपको आएगा सामने हाँ जी हाँ और किसी कोई बात तो इसको यहीं पर विराम देते हैं कल देखते हैं ओंकार shanti shanti shanti namo namah